संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व देव शर्मा का विपुल को उसके दुराव की याद दिलाना तथा उसको सांस ले पत्नी सही स्वर्ग में जाना भिष्म जी कहते हैं गुरु पत्नी की रक्षा और प्रचुर तपस्या करके विपुल समझने लगे मैंने दोनों लोक जीत लिए तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर एक दिन एक दिव्य लोक की सुंदरी अपना मनोहर रूप बनाए आकाश मार्ग से कही जा रही थी उसके शरीर से कुछ सुंदर पुष्प जन्म से दिव्य सुगंध आ रही थी देव शर्मा के आश्रम के पास ही जमीन पर गिरे। रुचि ने उस पुष्पों को उठाकर रख लिया। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था प्रभावती वह अंगराज चित्र को ब्याह गई थी एक बार उसके यहाँ का निमंत्रण पाकर सुंदरी रुचि अपने केसों में उन दिव्य फूलों को गूद अंगराज के घर गई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 गुरु के आज्ञा पर कोई अन्यथा विचार न करके बहुत अच्छा कहकर उसे किया और जिस स्थान पर आकाश से वे फूल गिरे थे वहां, वहां और भी कई फूल पड़े थे, जो अभी थे। उन सुंदर फूलों को पाकर विपुल को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें लेकर वे तुरंत ही चंपा के वृक्षों से घिरी हुई चंपा नामक नगरी की ओर चल दिए एक निर्जन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 विपुल को लक्ष्य करके शपथ खाते हुए कहा हम दोनों में जो झूठ बोलता है उसको परलोक में वही दुर्गति मिले जो इस विपुल को मिलने वाली है। विपुल को छह पुरुष दिखाई पड़े जो सोने चांदी के पासे खेलकर पासे लेकर जुए खेल रहे थे और लोह तथा हर्ष में भरे हुए थे वे भी वही शपथ कर रहे थे जो पहले स्त्री पुरुष के जोड़े ने की थी उन्होंने विपुल को लक्ष्य करके कहा हम लोगों में से जो लोभ मिलेगी जो परलोक में इस विपुल को मिलने वाली है इनकी बातें सुनकर विपुल ने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के अपने समस्त कर्मों का स्मरण किया किंतु तो कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान पड़ा उधर उन लोगों की शपथ सुनकर उनके हृदय में आखसी लगी हुई थी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 देव शर्मा ने कहा विपुल तुमने जो स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा था उसे दिन और रात्रि समझो वे दोनों चक्रवत घूमते रहते हैं उन्हें तुम्हारे पाप का पता है तथा जो अत्यंत हर्ष में भरकर कर खेलते हुए छह पुरुष दिखाई पड़े थे उन्हें छह ऋतु जानो वे भी तुम्हारे पाप से परिचित हैं मनुष्य कितने ही एकांत में छिप पाप क्यों न करे ऋतु और रात दिन उसे बराबर देखते रहते हैं तुमने हर्ष और अभिमान में भर कर गुरु से अपना पाप कर्म नहीं बताया था इसलिए उसकी याद दिलाते हुए उन लोगों ने वैसी बातें कही हैं जैसी कि तुमने सुनी हैं दिन रात और रुपए पुरुष के पाप पुण्य को सदा जानती रहती है तुमने जो कर्म किया वह मुझे नहीं बतलाया इसीलिए तुम्हें पाप कर्म करने वाले के लोग मिल सकते थे किसी तरुणी स्त्री को पाप कर्म से बचाना तुम्हारे वर्ष की बात नहीं है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 आनंद पूर्वक रहने लगे यदि बहुत दिन पहले की बात है महामुनि मारकंडे जी ने गंगा के तट पर बातचीत के प्रसंग में मुझे यह उपाख्यान सुनाया था इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी सदा यत्नपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि उनमें भली और बुरी दोनों तरह की बातें दिखाई देती है यदि स्त्रियाँ साधवी एवं पतिव्रता हो तो बड़ी सौभाग्यशालिनी होती है संसार में उनका आदर होता है और वे संपूर्ण जगत की माता समझी जाती है इतना ही नहीं वे अपने पातिव नृत्य के प्रभाव से वन और कारणों सहित संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए रहती हैं किन्तु दुराचारणी स्त्रियाँ कुल का नाश करने वाली होती हैं उनके मन में सदा पाप ही बसता है ऐसी स्त्रियों को उनके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए लक्षणों अर्थात हाथ पैर की रेखाओं से पहचाना जा सकता है मनुष्य को स्त्रियों के प्रति न तो विशेष आसक्त तो होना चाहिए और न उनसे हिस्सा ही करनी चाहिए उदासीन भाव से रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही उनका उपभोग करना चाहिए इसके विपरीत बर्ताव करने वाला मनुष्य मारा जाता है आसक्ति के बंधन से सर्वथा अलग रहना ही सब जगह उत्तम माना गया है